प्रश्नोत्तर दीप माला लोक व्यवहार जिज्ञासा कबीरदास जी की समाज में अच्छी प्रतिष्ठा थी फिर उन्होंने जीव को जीवकोपार्जन के लिए कोई अच्छा धंधा क्यों नहीं चुना समाधान कोई कर्म अच्छा या बुरा नहीं होता शास्त्र इस बात को नहीं मानता कि अध्यापन कर्म अच्छा है और कपड़ा बुनने वाला कर्म बुरा सभी कर्म दोष मिश्रित हैं फिर किसी विशेष कर्म के बारे में क्या कहा जाए शास्त्र के अनुसार महत्व इस बात का है कि व्यक्ति उस कर्म को भगवान से संबंधित कर पाता है या नहीं यदि भगवान की सेवा के रूप में करता है तो उसके मन में क्यों आएगा कि हम कोई दूसरा व्यापार कर रहे भगवान ने गीता में कहा है सहजम कर्म कौन्तेय सदोषम अभिना त्यजेत सर्वारम्भा दोषेण धूमे नाग्नि रिवावृता अपना सहज कर्म जो जन्म से प्राप्त है उसको भगवत आराधना समझकर करना चाहिए भगवान ने तो यहाँ तक कह दिया है कि उसमें कोई दोष हो तो तो भी उसे छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं क्योंकि उस कर्म के संस्कार उसके रक्त में हैं। इसी प्रकार कबीर जी का कपड़ा बुनने का कर्म कुछ तैनीय था इसलिए उनके लिए वह सहज कर्म था उन्होंने भगवान से संबंधित करके उस कर्म को किया जिज्ञासा किसी लड़के लड़की का परस्पर स्नेह हो जाए और दोनों एक ही धर्म के हो तो क्या वे परस्पर विवाह कर सकते हैं समाधान वे परस्पर स्नेह करते हैं उसके विषय में तो हम कुछ नहीं कह सकते पर जीवन में एक बात अवश्य ध्यान में रखें कि कामना या वासना के आधार पर लिया गया निर्णय ठीक या सफल हो इसकी कोई गारंटी नहीं जब भी कामना में विघ्न आएगा वह निर्णय गलत सिद्ध हो जाएगा इसलिए आपके विवाह में हेतु कामना वासना तो नहीं है पहले तो यह निश्चय कर लेना चाहिए दूसरी बात मनुष्य जीवन में विवाह का संबंध मात्र इस लोक से ही नहीं है इसका संबंध परलोक से भी है इसलिए वह शास्त्र सम्मत होना चाहिए इसके लिए यह विचार करना पड़ेगा कि हमारे कार्य को माता पिता गुरु धर्म तथा ईश्वर का समर्थन है अथवा नहीं आपके माता पिता प्रसन्न तो हैं कहीं आप ऐसा करके माता पिता को थप्पड़ तो नहीं लगा रहे हैं उनका आशीर्वाद नहीं लिया तो जीवन में सुखी नहीं रह पाएंगे हमने कई घटनाएं ऐसी देखी है जिनमें युवक युवतियाँ आवेशवश किसी की न सुनकर प्रेम विवाह कर लेते हैं अंत में उनके जीवन में शांति नहीं मिली माता पिता के साथ साथ यह भी देखना पड़ेगा कि समाज इस कार्य को स्वीकार करता है कि नहीं नहीं तो एक गलत निर्णय के कारण जीवन भर नीचा देखना पड़ेगा क्योंकि उनके जीवन में न गुरु का आशीर्वाद रहेगा न माता पिता का और न ही समाज के अन्य बड़े लोगों का इसके साथ साथ उनको धर्मशास्त्र के अनुसार भी विचार करना पड़ेगा कि दोनों की जाति मिलती है या नहीं कहीं दोनों का गोत्र तो नहीं मिल रहा है सजाति होने पर भी यदि सगोत्र में तो विवाह नहीं करना चाहिए इसका विशेषकर उत्पन्न होने वाले बच्चों पर को प्रभाव पड़ता है शास्त्र में सगोत्र के बीच में भाई बहन का रिश्ता बताया है इसलिए उन्हें परस्पर विवाह नहीं करना चाहिए विवाह करते समय ऐसा निर्णय लें जो हमारे इस लोक के साथ साथ परलोक को भी बिगाड़ने वाला ना हो उपरोक्त बातों पर विचार कर लें यदि इनके साथ कोई विरोध नहीं हो रहा है तो विवाह कर सकते हैं